श्री घर्ग संहिता द्वारका खंड श्री गणेशाय नम पहला अध्याय जरा का विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम द्वारा उसकी सेना का संहार मगधराजी पराजय तथा श्रीकृष्ण बलराम का मथुरा में विजयी होकर लौटना कृष्णाय वासदेवाय देवाय की नंदनाय नंदगोप कुमाराय आय नमो नब जो बसदेव के पुत्र और देव नंदन होने के साथ ही नंद गोप के भी कुमार है उन सचिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है बहुलासो ने पूछा ब्रह्म मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुरा खंड की कथा सुनी अब मुझे श्रीकृष्ण चरितमृत पूर्ण द्वारिका खंड सुनाइये श्री रमा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए। उनके मथुरा को छोड़कर द्वारिका में निवास करने का क्या कारण है ये सब बातें बताइए श्री नारद जी ने कहा मैथिलेश्वर महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी दो रानियां अस्थि और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गई उनके मुख से कंस के मरण का वृत्तांत सुनकर जरापत्र महाबली जरासंध अत्यंत कुपित हो इस भूतल को यदवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया राजन उस बलवान नरेश ने तेज अक्षौड़ी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर धावा बोल दिया महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल अपनी नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा भैया बलराम जी इस मगधराज जरासंध की सारी सेना को तो निसंदेह नष्ट कर देना चाहिए किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए जिससे यह पुनः सेना जुटा कर ले आने का उद्योग करे जरा को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी से सारे भार को यहीं रहकर हर लूंगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूंगा। राजन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वैकुंठ से सबके देखते देखते दो सुंदर रथ उतर आए उन रथों पर तत्काल आरूढ़ हो महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मागधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुम्ल युद्ध होने लगा पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो दस अक्षौणी सेना के साथ भगवान श्रीकृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए पांच अक्षौड़ी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा राजन विंध्य देश का बलवान राजा पांच अक्षौड़ी सेना के साथ तथा बंग देश का महाबली नरेश तीन अक्षौड़ी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ मिथलेश्वर इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंध के वृशवर्ती थे प्राणपन से उसकी सहायता कर रहे थे शत्रुसेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर सारंग धनवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की उस टंकार से सात लोकों और सात पातालों से सारा ब्रह्मांड गुज उठा दिग्गज विचलित हो उठे तारे टूटने लगे और सारा भूमंडल भूखंड मंडल कापने लगा शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे तथा हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विभव हो भाग चली और उल्टी दिशा में दो कोष जाकर फिर वहीं आई इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान महान सारंग धनुष की टंकार फैलाकर श्रीहरि ने अपने बाण समूहों की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया राजन सारंग धनुष के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए वही टूक टूक होकर गिर पड़े तथा रथी और सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए गजा रोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके भाड़ों से दो टूट हो गए सवारों सहित घोड़े भाड़ों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशाई हो गए इसी प्रकार उस महायुद्ध में वक वृक्षस्थल और मस्तक छन्न हो जाने से पैदल योद्धा धराशायी हो गए उनके कवचों की धज्जियाँ उड़ गई थी वे निसंदेह काल के गाल में चले गए राजन जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और कोई उर्ध्वमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वे राजकुमार उस सम्रांगण में कोई उर्ध्वमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे एक ही क्षण में उस युद्ध-भूमि में सौ कोष लंबी खून की नदी बह चली जो अत्यंत दुर्गम थी हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे ऊँटों और गधों के धड़ आदि के समान प्रतीत होते थे रथ अर्थात का केस सवारों का तथा कटी हुई भजाय का भ्रम उत्पन्न करती थी हाथ मछलिया के रत्न हार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे अस्त्र सीप शिप छत्र शंख तथा चामर और ध्वजा बालू प्रतीत होते थे रथ के पहिए भ्रमर का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों थी। इस प्रकार वह विस्तृत नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ने लगी प्रमथ भैरव भूत बेताल और योगिनिया अट्टहास करती हुई रणभूमि में नाचने लगी नृपेश्वर वे भूत बेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे सैकड़ों डाकनियों से घिरी हुई भद्रकाली वहां का गरम गरम रक्त पीती हुई हट्टहास करने लगी विद्याधरिया स्वर्गवासिनी गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीरगति पाने वाले देवरूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वर्णन कर रही थी आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आसपास में कलह करके लगी करने लगी वे कहती ये तो मेरे अनुरूप है अतः मैं ही इनका वर्णन करूंगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित्त हुई सुरबालाएँ परस्पर विवाद पर उतर आई थी खुद धर्मपरायण वीर सम्रांगण से तनिक भी विचलित न होने के कारण मारतंड मंडल का भेदन करके सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए श्रेष्ठ सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कु हो हल से खींचकर कर मूसल से मारने लगे इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संघार हो जाने पर दुर्योधन विंध्रा तथा भंगनरे सब भयभीत हो रणभूमि से इधर उधर भाग गए राजन तब दस हजार हाथियों के समान बलशाली महापराक्रमी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया जल श्रेष्ठ बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हलाग्र भाग से खींचकर मूसल की चोट से चूर्ण कर डाला घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथिन हुए जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया फिर उन दोनों में रणभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा मैथिल आकाश में खड़े देवताओं तथा तो भूतल पर विद्यमान मनुष्यों के देखते देखते वे दोनों महाबली वीर मल्ल में दो सिंहों के समान जूझने लगे वे छाती से मस्तक से भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते थे उन दोनों के युद्ध से वहाँ का सारा भूखंड मंडल खुद कर गड्ढे के समान हो गया राजन उस समय भूमि सहता बटलोई की तरह दो घड़ी तक काँपती रही तब यदुश्रेष्ठ बलराम ने अपने बाहु बाघुदंडों से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा। मानो किसी भालक ने कमंडलू पटक दिया हो बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भरकर घोर मुसल हाथ में लिया यह देख परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल रोक दिया तब यदु तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया जरा ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया परंतु अपने मुख्यमंत्रियों के मना करने पर मगध रात तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट गया इस प्रकार मसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सुखाव वैभव साथ लेकर यादवों को आगे करके बलदेव सहित परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूतों माघों और बंदीजनों के मुख से विजय गान सुनते हुए संख ध्वनि धुन्दुभिनाथ तथा वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए मार्ग में मांगलिक वस्तुओं खोलों खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी श्याम सुंदर विग्रह सुभांग शोभित चमकीले किरीट अंगद और कुंडलों से उद्भात सारंग आदि शस्त्र अस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज तारध्ध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेन के पास जा उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की उस समय चंचल घोड़ों से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे इस प्रकार से गर्ग संहिता में श्री द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद भूलाश्व संवाद में जरा पराजय नामक पहला अध्याय पूरा हुआ